संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व नारद जी का सुखदेव को उपदेश और सुखदेव का लोक में जाने का निश्चय नारद जी कहते हैं सुखदेव शास्त्र शोक को दूर करने वाला है वह वा शांतिमय और कल्याणकारक है जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है वह उत्तम बुद्धि सुखी होता है शोक के हजारों और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 वस्तु की प्राप्ति और फिर वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई नष्ट हो गई उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है उसकी आसक्ति नहीं छूटती जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे उस वस्तु को अनिष्टकारी समझ कर, उसमें दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए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 शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं रूप यौवन जीवन धन संग्रह आरोग्य और प्रियजनों का सहवास ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखाई दे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 उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते, और अधिकार अधिक की लिए हुए ही मर जाते हैं इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं संग्रह का अंत है विनाश ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना सहयोग का अंत है वियोग और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 जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है इसलिए विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए के द्वारा शिश्न और उदर की नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की मन के द्वारा आंख और कान की तथा सदविद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर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 क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है उसे जरा मृत्यु और रोग से बचाना चाहिए शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखे बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं तृष्णा से व्यथित दुखित एवं विवश होकर भी जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है पीछे की की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों आयु का अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का यह परिवर्तन देहधारी जीवों को जरा जीर्ण कर रहा है वह एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता सूर्य स्वयं अजर है किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख और दुख का नाश करते रहते हैं ये रातियां कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती है यदि जीव के लिए जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो वह जो चाहता उसको वही कामना पूरी हो जाती बड़े बड़े संयमी चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं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 मन चाहे वस्तु नहीं पाते यह सब पुरुष के प्रारब्ध का दोष है देखो वीर अन्यत्र पैदा होता है और अन्य जाकर संतान उत्पन्न करता है कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता कभी कभी आम की बौर के समान व्यर्थ ही झड़ जाता है कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होती और बहुत से मनुष्य संतान को क्रोध में भरे हुए सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहां पुत्र उत्मन हो जाता है कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्राभिलाषी दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 महीने तक सुरक्षित रखने के बाद भी पैदा होने पर कुंगार निकल जाते हैं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 व्याधि के सताए हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन तो साहबों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं वे तरह तरह के काढ़े और घृत पीते रहते हैं तो भी जैसे हाथी किसी पेड़ को झुका देता है वैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, शिकारी जंतु और मनुष्यों को जब रोग है, तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं? उन्हें रोग होता ही नहीं। किंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले दुर्धर्ष राजाओ को भी बहुत से रोग घेरे रहते हैं इस प्रकार सब लोग भव सागर के प्रबल प्रवाह में बहते हुए मोह-शोक में में डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का का नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न फल अपने हाथ में होता, तो कोई भी मनुष्य न बूढ़ा होता न मरता सबकी सब, सब कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्री नहीं देखना पड़ता सब लोग संसार में सर्वोपरि होना चाहते है और इसके लिए यथाशक्ति यत्न भी करते हैं, किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती प्रमाद रहित एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मनुष्यों की सेवा करते हैं कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपना ही धन समय पर नहीं मिलता कर्मो के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती है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 ऋषि श्रेष्ठ जब मैंने तुमसे बात बतलाई है नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित्त ने मन ही मन बहुत विचार किया किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म की कल्याणमय गति का निश्चय हो गया फिर वे सोचने लगे मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूँ जहाँ से फिर इस संसार सागर में लौटना न पड़े जहाँ जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ सब प्रकार की आशक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने का निश्चय किया है अब मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा तो जहां मैं अक्षय अविकारी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा किंतु वह परम गति योग का सेवन किए बिना नहीं प्राप्त हो सकती कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है। इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह का परित्याग कर दूंगा और वायु रूप से तेजो में आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे छीण कर देते हैं उसी प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता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 ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्वविख्यात देवर्षि नारद से आज्ञा मांगी जब उनकी अनुमति मिल गई, तो वे अपने पिता महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रद, प्रदक्षिणा की तत्पश्चात उनसे सूर्य लोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वही छोड़ सिद्ध गणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चले गए